बोलती कहानियां आज की कहानी का शीर्षक है लातों का देव लेखक हैं पुरुषोत्तम पांडे और वाचन अनुराग शर्मा का के दिनों में वे अक्सर अपने यार दोस्तों के साथ तीन पत्ती खेलने व दाव लगाने में मगन हो जाया करते थे दो दो तीन तीन दिन तक घर नहीं आते थे इस तरह जुआ हर वर्ष इस अवसर पर चलता था मानो ये एक सांस्कृतिक विरासत वाला कार्यक्रम हो जब से पुलिस ने सख्ती की तब से बिल्कुल गुप्त स्थान को अड्डा बना दिया गया था जुआ खेलना एक है क्योंकि लालच में कमाते कम और गवाते ज्यादा हैं और हार जाना बहुत गम देता है बाबा के कठोर वचन सुनकर मालती और घर में मौजूद तीनों छोटे बच्चे सहम कर रह गए मालिक घर में नहीं था ये समझते हुए वक्त की नजाकत को देखकर बाबा ने अपना नाटक और तेज कर दिया काल भैरव की जयकार करते हुए अपनी घुंघरू बंधी मोटी टेढ़ी मेढ़ी लाठी को बार बार पटककर भिक्षा के लिए किया जाने लगा। आनंद वल्लभ एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं और निवास कॉलेज परिसर में ही है जहां दो तीन कमरों वाले आवासीय क्वार्टर बने हुए हैं इस परिसर में छुट्टी के दिनों के अलावा अन्य दिनों में भी दिन भर चहल पहल विद्यार्थियों की धमा चौकड़ी लगी रहती है पर जब छुट्टी हो तो सुनसान बियाबान जैसा लगने लगता है क्वार्टर भी कुछ इस ढंग से बने हैं कि एक घर का हल्ला गुल्ला दूसरे तक मुश्किल से ही पहुंचता है मालती देवी ने एक कटोरे में चावल व पांच रुपए बाबा को देने के लिए निकाले पर बाबा का अंदाज निराला था वो धमकाते हुए बोला तुम्हारे ऊपर काल सर्प दौड़ रहा है अगर पचना है तो पांच सो निकालो गृहिणी और भी भयभीत होकर अलमारी से पांच सौ का नोट निकाल कर लाई और बाबा को समर्पित कर दिया बाबा डरी हुई औरत की कमजोरी को भांप गया फिर बोला कोई नया कपड़ा भी निकाल वरना यही भस्म कर दूंगा बेचारी मालती की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था उस सम्मोहित जैसी हालत में हो गई नया कपड़ा तो घर में था नहीं मास्टर साहब दीपावली पर पहनने के लिए नया चिकन का कुर्ता पजामा लाए थे सो निकालकर बाबा को दे दिया बाबा कुछ और बोलता इससे पहले एक बच्चे ने फट से दरवाजा बंद कर दिया बाबा आगे बढ़ गया तब कुछ राहत महसूस की बाद में उसे लगा कि बाबा उसे धमकाकर लूट कर ले गया लेकिन अब क्या हो सकता था दोपहर को जब आनंद वल्लभ दो हजार रुपये भोजनार्थ घर लौटे तो बहुत थके हारे थे बच्चों ने बाप के घर में घुसते ही बाबा प्रकरण को चुस्ती से कह सुनाया आनंद वल्लभ पहले से ही चोट खाया हुआ था घर से इस प्रकार रुपए और कपड़े लुटने की बात सुनकर मालती पर आग बबूला हो गया कि उसे दो कौड़ी की अकल भी नहीं है न जाने किस बाबा के झांसे में आ गई अरे बेवकूफी की भी कोई सीमा होती है मालती के पास अपने बचाव में कोई शब्द न थे वह केवल ये कह सकी मैं बहुत डर गई थी क्योंकि बाबा कह रहा था कि जो जहां है वहीं रह जाएगा इस बार परिवार की दीपावली बहुत फीकी रही अगर मास्टर जी जुआ खेलने नहीं जाते तो कांड नहीं होता कहा भी गया है जहा सुमित सम्पति नाना जहां कुमति तह विपद निधाना बात आई गई हो गई। कॉलेज स्टाफ में इस कांड पर खूब चटकारेदार चर्चाएं हुई कुछ ने लानत मलानत भी की आनंद वल्लभ ने सबक लेते हुए यह संकल्प लिया कि भविष्य में इस बदनामी की जड़ जुएबाजी से दूर रहेंगे इस घटना के दो महीने बाद वही ढोंगी बाबा फिर एक दिन सुबह सुबह उनके क्वार्टर के बाहर प्रकट हुआ पिछली बार तो वह काले कपड़ों के ऊपर लाल बास्कट माथे पर काला कपड़ा नीचे काली लुंगी पहन कर आया था लेकिन इस बार आनंद वल्लभ की पत्नी द्वारा प्रदत्त चिकन के कुर्ते में था मालती ने उसे आवाज से ही पहचान लिया उस वक्त आनंद वल्लभ भी घर पर ही थे जब मालती ने बताया तो आनंद वल्लभ ने आओ देखा न ताओ। बिना कोई वार्ता किए बाबा की घुंघरू वाली लाठी छीनी और दे दनादन दे दनादन आठ दस वार कर दिए बाबा की समझ में देर से आया कि ये उसकी पिछली करतूत का इनाम है अन्य अध्यापक भी जुट गए बाबा की अच्छी फजीहत हुई रस्सी से बांधकर थाने पहुंचाने की तैयारी की जाने लगी एक अन्य प्राध्यापक ने कहा यह बाबा नहीं ठग है ऐसे लोगों ने सन्यासियों को भी बदनाम कर रखा है तलाशी लो इसकी बाबा गिड़गिड़ाते हुए बोला अरे आपके रुपए लौटा देता हूं उसने अपनी एंटी में से बहुत से रुपए निकाल कर दिखाए और हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार करने लगा लोगों का कहना था कि पूरे इलाके में इसका आतंक है इसे हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए बहरहाल आनंद वल्लभ ने अपने पांच सौ रुपए नकद व कपड़ों की कीमत पांच सौ रुपए कुल एक हजार रुपए वसूलने के बाद दो चार लात घुंसे लगाकर उसे थाने पहुंचाने का इंतजाम किया उसके बाद वो ठग बाबा दोबारा कभी आसपास नहीं दिखाई दिया धन्यवाद